योगींद्र मृग तीजत्ज तेनाते विश्व विमो तो चलदृश तस्पन्मोन पू <coughs> यदवास्वादेन धन्यायते तमस्फुट चंपक विचिर राधिधम पातुना बंदे बृंदाबन नंदा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमा शुद्ध लादिनी शक्ति <coughs> नमा कमलना Namah kamal maline, namah kamal paday, namaste. कमले क्षण यो ब्रह्मानं विदधा पूर्व यो वै वेद प्रहिणति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मु शरण प्रपद देंडली पाद पद्म तृप्त महानुभाव निमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा My joy is in your love.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 किसी प्रश्न के समाधान के लिए हमको सही उत्तर देने वाला चाहिए हम किससे पूछें? जिस प्रश्न के समाधान में अनंत जन्म बीत गए अनंत बार हम स्वर्ग भी गए देवता बने फिर मनुष्य बने पशु पक्षी बने और इन दोनों प्रश्नों को समाधान करने में असमर्थ रहे ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए हम उसी के पास जा सकते हैं जिसके अंतकरण में इन प्रश्नों का समाधान प्रैक्टिकल रूप में अनुभव रूप में हो गया हो मायाधीन मनुष्य में चार दोष होते हैं ब्रह्म, प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो एक दोष ही अगर किसी में हो तो उससे समाधान नहीं हो सकता और जिसमें चार चार दोष हो नंबर एक ब्रह्म ब्रह्म किसे कहते हैं किसी वस्तु को उस रूप में न जानकर दूसरे रूप में जानना मानना जैसे मैं आत्मा हूं और शरीर मानना ये ब्रह्म दोष है और प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी मन इतना चंचल है कि बड़े बड़े योगीन्द्र मुनीन्द्र को पछाड़ देता है साधारण मनुष्य की क्या कथा और विप्रलीप्सा कहते हैं अपने दोष को छुपाना ये दोष तो सब में है सिद्ध महापुरुषों को छोड़कर जितने मायाधीन जीव हैं हम सब लोगों में यह दोष है अपने अपराधों को दोषों को पापों को अवगुणों को छुपाना लोग हमको अच्छा कहें अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया हम लोगों ने अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया सदा ऐसी एक्टिंग करें कि लोग हमको अच्छा आदमी समझें सदाचारी समझें बुद्धिमान समझें इंटेलिजेंट समझें इसी का अभ्यास किया और चौथा दोष है करना पाटो मायाबद्ध जीव का माइक अनुभव दिव्य अनुभव नहीं है बिचारे को तो क्या उत्तर देगा दिव्य प्रश्नों का इसलिए मनुष्यों से पूछना व्यर्थ जितने मनुष्यों से पूछोगे उतने प्रकार के उत्तर होंगे क्यों कि सब में तीन गुण हैं बुद्धि में सत्गुण रजोगुण तमोगुण तो सत्वगुणी व्यक्ति से पूछेंगे वो सत्वगुणी उत्तर देगा रजोगुणी से पूछेंगे ओ रजोगुणी उत्तर देगा तमोगुणी से पूछेंगे ओ तमोगुणी उत्तर देगा मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती अरे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के बनाए हुए ग्रंथों में कितना भैमत्य है में है वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पातंजलि वैशेषिक श्रुतिर्न्ना स्मृतो विभिन्ना नई को मुनिर्ज बच प्रमाण तुलसीदास ने कहा मुनि बहु मत बहु पंथ पुरा जहा तहा झगरो ज्यादा राज अलग अलग बोलते साधारण व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा यही कारण है अनंत जन्म बीत गए अनंत बार मानव देह मिला और हम इन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सके अतव इन चार दोषो से सर्वथा असंस्पृष्ट नित्य निर्दोष अनादिणी वेद बाणी के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान करना है तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनाद्यन शाश्वत होते हैं ब्रह्म जीव माया यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं एक ही तत्व है उसी में ब्रह्म हो गया है हम लोगों को हमसे कहा गया है कि एक दिन आपने ये ब्रह्म जीव और माया के विषय में लॉजिक से समझाया था वो पूरा बैठा नहीं एक बार फिर से बता दीजिए ऐसा कई लोगों की याचिका आई है तो जरा सावधान होकर सुनिए जो अद्वैतवादी हैं यानी एक ब्रह्म है न संसार है न जीव है संसार में यानी माया बस एक ब्रह्म है उस ब्रह्म में ब्रह्म हो गया है लोगों को जो कहते हैं कि ये संसार है ब्रह्म नहीं है और मैं जीव हू ब्रह्म नहीं हूं तो ये ब्रह्म अगर मिट जाए तो बस एक ब्रह्म का आपको ज्ञान हो जाए ये अज्ञान के कारण है ये सब बीमारी और एग्जांपल दिया है शंकराचार्य ने खास तौर से कि जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है अंधेरे में ऐसे ही लोगों को भ्रम हो गया है कि ये संसार नाम की कोई चीज है और हम जीव नाम के कोई चीज है ब्रह्म से भिन्न जैसे रज्जु में सांप का भ्रम जैसे सीप में चांदी का भ्रम चमकती है सीप न? दूर से देखने में लगता है चांदी है ऐसे ही ब्रह्म में संसार का भ्रम हो गया ब्रह्म में जीव का भ्रम हो गया है लोगों को तो इस विषय में हमने लॉजिक से बताया था आप लोगों को कि एक बात बताओ किस संसार और भगवान से वेद क्या कहता है क्या संबंध है वेद कहता है कि भगवान कारण है संसार कार्य है एक एक शब्द पर ध्यान दो कारण और कार्य जैसे दूध का दही बन गया दूध कारण दही कार्य तो भगवान अकेला था ये बात वेद कहता है ना हा और अद्वैती भी कहता है हा फिर वेद कहता है कि उस भगवान से संसार प्रकट हुआ सैकड़ों वेद मंत्र हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं हाँ तो पहले संसार नहीं था ना नहीं भगवान के बाद संसार एक दिन प्रकट हुआ था हा तो भगवान कारण है उसका कार्य है संसार यानी भगवान से संसार पैदा हुआ तो वह ईमान भूतान जायन्ते वेद कह रहा है तीन एक तैत्तरियोपनिषद जायन्ते हम सब माया जीव ये जायन्ते पैदा हुए हैं तो क्या ध्यान दो तो क्या रस्सी से सांप पैदा हुआ है? क्या सीप से चांदी पैदा हुई है नहीं अलग अलग वस्तु है दोनों उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है नंबर दो भगवान जब है तो सदा है हा और संसार एक दिन हुआ यानी अनित्य है हा भगवान रहता है तो संसार भगवान के कारण रहता है और अगर भगवान चाहे तो संसार समाप्त कर दे अकेले हो जाए यानी संसार भगवान पर निर्भर है उसका अपना पृथक अस्तित्व नहीं है भगवान भी है नित्यम भी है नित्य नो नो नो महाप्रलय में कहा रहता है संसार अकेले भगवान रहते हैं ना हाँ अच्छा गधे की अकल से समझिए मिट्टी है मिट्टी हा इससे घड़ा बना हाँ तो मिट्टी कारण है हा घड़ा कार्य है उसका हाँ तो मिट्टी पहले थी हाँ घड़ा एक दिन बना हाँ दोनों हमेशा नहीं थे हा नहीं थे बिना घड़े के भी मिट्टी थी है रहेगी हा लेकिन बिना मिट्टी के घड़ा नहीं था न है न रहेगा और वो मिट घड़ा मिट करके फिर मिट्टी बन जाएगा तो क्या रस्सी और सांप में भी ऐसे ही होता है नहीं जी रस्सी अलग वस्तु है सांप अलग वस्तु है अच्छा एक बात बताओ कि रस्सी में सांप का भय उसको होगा ना जो दोनों चीज पहले देखे हो हाँ। अगर किसी ने सांप देखे नहीं अरे पैदा होते ही तो कोई नहीं ज्ञानी बन जाता छोटे बच्चे बहुत से ऐसे हैं रस्ती देखा है सांप कभी नहीं देखा बड़े बड़े आदमियों के लड़के बेचारे जंगल में तो रहते नहीं वो कह जाने सांप क्या होता है हाँ। तो सांप और रस्सी दोनों जिसने देखा हो उसी को रस्सी में सांप का भ्रम होगा हाँ। तो जिसने ब्रह्म और जगत दोनों को देखा हो उसको ब्रह्म में जगत का भ्रम होना चाहिए ना हा पर जगत तो आप मानते ही नहीं कहते हो एक ब्रह्म था जगत कहा था पहले तो फिर ब्रह्म कैसे हो गया ब्रह्म में जगत का हाँ। एक बात बताओ कि उपमा जो होती है समानता में होती है ना हाँ। जैसे कमल के समान नेत्र हाँ। भगवान तो आप ब्रह्म को तो आप निर्गुण निर्वेश निर्विशेष निराकार मानते हैं हा और नित्य मानते हैं हा और संसार अनित्य है और साकार है तो निराकार से साकार की तुलना कैसे आप कर रहे हैं रज्जु में सांप का अरे भगवान चेतन है संसार जड़ है भगवान नित्य है संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा भगवान निराकार है आप कहते हैं साकार होते ही नहीं हो संसार साकार है तो दोनों की बराबरी का मिलान कैसे काम कर रहे हैं रज्जू में सांप का भ्रम हो गया अच्छा एक बात बताइए ये ब्रह्म में सांप का भ्रम किसको हुआ ब्रह्म को हुआ अरे और तो कोई था ही नहीं ना आप कहते हैं एक ब्रह्म था हा? तो अपने आप में उसको भ्रम हो गया संसार का तो अज्ञान कहां से टपक पड़ा ब्रह्म में जो भ्रम हो गया उसको अरे अज्ञान आया ना तब तो ब्रह्म में संसार का भ्रम हुआ है जैसे रज्जु में सांप का भ्रम हुआ तो ये बताओ कि ये जैसे रज्जु में सांप का भ्रम आप बताते हैं तो ये अज्ञान ब्रह्म वाला ब्रह्म को व्याप्त हो गया एक दिन तो फिर ब्रह्म ज्ञान होने से फायदा क्या फिर आ जाएगा अज्ञान अच्छा एक बात बताओ अज्ञान ब्रह्म में घुस गया कि ब्रह्म अज्ञान में घुस गया अज्ञान ब्रह्म में कैसे घुसेगा ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है सत्य ज्ञान मानंदम ब्रह्म वेद कहता है उसमें अज्ञान नहीं आ सकता सूर्य में अंधकार कैसे आए घुसेगा तो क्या सूर्य अंधकार में घुस गया अरे ये कैसे हो सकता है जी सूर्य के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता तो फिर ये भ्रम ब्रह्म को कैसे हो गया कि मैं संसार हूं और अगर हो गया तो दो तत्व मानो एक ब्रह्म एक अज्ञान आप तो कहते हैं नहीं नहीं एक तत्व है काली ब्रह्म एक मेवा द्वितीय ब्रह्म तो अज्ञान कैसे आया ब्रह्म में जो उस अपने आप को भूल गया संसार मानने लगा या जीव मानने लगा अगर आप कहते हैं नहीं जीव को भ्रम हुआ है ब्रह्म को नहीं होता भ्रम तो जीव को अगर ब्रह्म हुआ तो आप जीव और ब्रह्म दो मानो आप तो कहते हैं जीव कोई था ही नहीं खाली एक ब्रह्म है उसी को हम लोगों ने जीव मान लिया शंकराचार्य कहते हैं आपके मन की कल्पना है संसार मन ने बनाया है क्यों हाँ। जी मन कहा से आ गया आप तो कहते हैं ब्रह्म के पास कुछ नहीं है न शरीर न मन न बुद्धि कुछ नहीं वो कुछ करता भी नहीं कोई शक्ति भी नहीं है उसमें ये मन कहा से टपक पड़ा और अगर मन ने संसार बनाया तो एक बात बताओ कि अनाज काल से अब तक सबके मन ने पेड़ को पेड़े में क्यों बनाया और किसी का मन पेड़ की जगह हाथी बना देता किसी का मन पेड़ की जगह आदमी बना देता अरे जब मन से ही बना है संसार हम लोगों ने तो सबको अलग अलग बनाना चाहिए ये करोड़ों अरबों खरबों वर्ष से सब नदी के पानी को उसी रूप में क्यों बना रहे हैं आ... और एक बात बताओ अगर मन से कोई चीज बनाई जाती है तो मन से तोड़ी भी जा सकती है अरे हमारे ही मन ने तो बनाया है जैसे हम कल्पना करते हैं बैठे बैठे ए हाथी बन गया ए घोड़ा बन गया ए आदमी बन गया तो ऐसे वो सामने वाला भी बनते जाना चाहिए एक पेड़ हमेशा पेड़ ही बना रहा और सबके आइडिया एक ही निकला ऐसा कैसे हुआ तो एक परिच्छेद बाद निकला ये तो कट गया शंकराचार्य का बाद उन्हीं के अनुयायियों ने काटा और उन्होंने कहा परिच्छेद बाद हैगी परिचय बात क्या होता है ध्यान दो भगवान माने ब्रह्म विद्या युक्त हुआ तो ब्रह्म का एक टुकड़ा ईश्वर बन गया दूसरा टुकड़ा हुआ ब्रह्म का अविद्या से युक्त तो वो जीव बन गया हम्म अब फिर बताओ ये विद्या और अविद्या कहा से टपक पड़े आप तो कहते हैं एक ब्रह्म था हाँ। और ब्रह्म जो है केवल प्रकाश मात्र आप बताते हैं उसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे अच्छे द्यो ये मदाही ये मकले सोचे वो वो तो निरावय है निर्विकार निर्दोष उसका टुकड़े कैसे होंगे अच्छा चलो अच्छा एक बात बताओ को तुम्हारा ब्रह्म कुछ नहीं करता है हाँ। तो जब ब्रह्म विद्या से युक्त हुआ और ईश्वर बन गया तो आप कहते हैं उस ईश्वर ने सृष्टि किया है तो क्यों जी जब ब्रह्म अकर्ता है तो ईश्वर करता कैसे बन गया अरे हाथी के घोड़ा नहीं पैदा होता पेड़ के कोई और चीज नहीं पैदा होती जिससे जो पैदा होता है उसी के अनुरूप होता है ये कैसे हो गया कि ईश्वर सृष्टि करने लगा बरकर हो गया और ब्रह्म कुछ नहीं करता यह भी कट गया फिर आया एक बिंब प्रतिबिंब बाद यह क्या परछाई ब्रह्म की परछाई है जीव और ब्रह्म की परछाई है संसार परछाई एक बात बताओ साकार वस्तु की परछाई साकार वस्तु में पड़ती है जैसे रात को तारों की परछाई पानी में पड़ती है तो दिखाई पड़ती है आदमी की परछाई हाँ दिखाई पड़ती है लेकिन निराकार की परछाई कैसी वो तो सत्ता मात्र है आपका ब्रह्म उसकी परछाई कैसे होगी अच्छा एक बात बताओ तुम्हारा आत्मा या ब्रह्म आकरता है हाँ वो जी वो ऐसा है कि वो जो अंतकरण है ना वो कर्ता बन गया अच्छा ये अंतकरण कहां से आ गया एक ब्रह्म था ना हा अच्छा ये अंतकरण जड़ है ना जैसे ये शरीर जड़ है ऐसे मन भी जड़ है हा जड़ है और आत्मा चेतन है ब्रह्म हा चेतन है तो ब्रह्म ने आत्मा को कर्ता बना दिया या आ, मन को कर्ता बना दिया या मन ने आत्मा को कर्ता बना दिया मन तो जड़ है आ, वो कैसे बना देगा तो आत्मा तो अकर्ता है यानी ब्रह्म वो मन को कर्ता कैसे बना देगा फिर मन भी निराकार और ब्रह्म भी निराकार दोनों निराकार हैं, तो फिर कैसे वो बना देगा कर्ता उसका संबंध ही नहीं हो सकता जड़ चेतन का अर्थात कोई तर्क काम नहीं देता है अद्वैतियों का और भी दो चार बाद चले बाद में उन्हीं के अनुयायियों ने खंडन कर दिया गीता में एक श्लोक है ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृत च मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं माने आश्रय हूं निराकार ब्रह्म का आश्रय साकार भगवान श्री कृष्ण ये अर्थ है उसका इसके लिए वेद मंत्र भी है यदा पश्चा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम ये ब्रह्म की योनि है श्री कृष्ण सगुण साकार इसका अर्थ किया शंकराचार्य ने कि सगुण साकार की योनि है निराकार ब्रह्म उल्टा तो उन्हीं के अनुयायियों ने श्रीधराचार्य इन्होंने भागवत प्रभाष्य लिखा है श्रीधराचार्य शंकराचार्य के अनुयाई थे उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है निराकार ब्रह्म का आश्रय है साकार भगवान श्री कृष्ण घनी भूतम यथा घनीभूत प्रकाश एव सूर्य ये भाष्य है श्रीधर का जैसे बहुत घना प्रकाश हो तेज उसका आश्रय है सूरज ऐसे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आश्रय है श्री कृष्ण देखो आश्चर्य गीता के शुरू में शंकराचार्य ने कहा श्री कृष्ण भगवान है प्रारंभ में फिर अजोपिशन नब्हात्मा आत्मा राम ईश्वरों पिसन इसकी व्याख्या में भी मान लिया कि श्री कृष्ण भगवान है चार छ गीता अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता शयस्थित दस बीस गीता इसमें भी मान लिया श्री कृष्ण भगवान हैं और जब गीता का ग्यारहवें अध्याय का चौवनवा श्लोक आया भक्तिया तन नया शक्त्य अहम एवं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्व न प्रवेशम च परंतप तो शंकराचार्य ने इसका अर्थ किया भक्तिया का जो शास्त्राध्यन करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है उनमें प्रवेश कर जाता है और जबकि इसी के पहले वाला श्लोक कहता है हम बेदिर न तपसा न दाने न चे जया अर्जुन मैं किसी साधन से मुझे कोई न देख सकता है न जान सकता है न लीन हो सकता है ज्ञा तुम दृष्टुम प्रवेश केवल भक्ति से एक, एक बढ़िया मजाक सुनो शंकराचार्य ने कहा कि गीता का एंड संन्यास में है वो सन्यासी थे ना न्यायास में है अर्जुन को भगवान ने उपसंहार में बताया सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज तो सर्वधर्मान का अर्थ लिखा धर्मा धर्मम और उपसंहार किया कि पूरी गीता का सेंस है सन्यासी बना देना तो उन्हीं के शिष्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि हमारे गुरुजी ने बड़ी धांधली की है <laughs> क्योंकि अर्जुन तो पहले सन्यासी बनी रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा अरे अर्जुन ने इस प्रारंभ में यही तो कहा सब तमाम मर्डर होगा और ये सब होगा पाप मैं युद्ध नहीं करूंगा तो अगर की ये अंतिम अवस्था होती तो भगवान कहते है ठीक है ठीक है ठीक है सन्यास तो बढ़िया चीज है हो जा सन्यासी इतना लंबा लेक्चर 18 अध्याय का दिया गीता में और कहा कि तू मेरी शरण में आजा और युद्ध कर और करवाया ये सन्यास सन्यासी युद्ध करेगा इतना पड़ा इतने मर्डर करेगा वो तो सब जगह अपने आप को देखता है किसका मर्डर करेगा ओ ब्रह्म सूत्र में देखिए एक बेद मंत्र है सवा एस महान विज्ञानमय व्रेदारण्य को पद चार चार बाईस इस वेद मंत्र को नणु अतछ्रुते रित चे न इतराधिकारात इस ब्रह्म सूत्र के भाषण में लिखा कि यह ब्रह्म परक सूत्र है क्योंकि तो इसके नीचे लिखा है सर्वस्याधिपति सर्वेश्वरा सर्वेश्वर सबका स्वामी तो ये जीव नहीं हो सकता ये ब्रह्म है और ये दो तीन बाईसवा ब्रह्म सूत्र है और दो तीन बाईस के आगे तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अट्ठाईस सूत्र जब आया तदगुणसारू तद्यपदेश प्राग्यवत तो इसी वेद मंत्र को स्वाएश महान आत्मा विज्ञान माया को जीव पर लिख दिया ये कहीं जगह दो तरह की बात त्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुदा कठोपनिषद का मंत्र भी है मुंडकोपनिषद का भी मंत्र है अर्थात इस मंत्र का मतलब है भगवान कहते हैं मैं किसी साधन से कर्म ज्ञान किसी से मैं नहीं प्राप्त होता मैं जिस पर कृपा कर दूं और अपनी शक्ति दे दूं शरणागत जीव मुझे प्राप्त कर सकता है तो कठोपनिषद में दूसरा अर्थ किया और मुंडकोपनिषद ने भी ये मंत्र है वहां दूसरा अर्थ कर दिया <laughs> और सुनो एक ब्रह्म सूत्र है स्मृतेश चार तीन दस इसमें साकार माना ब्रह्म श्री कृष्ण को अपिचैव मेके तीन दो तेरा इसमें भी साकार ब्रह्म माना श्री कृष्ण को प्रकाश बच्चा इस ब्रह्म सूत्र में भी श्री कृष्ण को साकार ब्रह्म माना एक एक बीस अंत तमोपदेशात एक इक्कीस इसमें भी श्री कृष्ण को ब्रह्म माना और ये भी लिखा कि श्री कृष्ण तो माया के शरीर वाले हैं सर्वत्र ये भी लिखा कि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं होती और सर्वोपेता के तद इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा कि सर्वशक्ति युक्ता देवता शक्ति तस्य प्रवृत्पत्ति ब्रह्म में सब शक्तियां हैं अगर शक्ति न हो तो प्रवृत्ति कैसे होगी वो सृष्टि आदि कैसे करेगा स ईक्षत स ईक्षा चक्रे शो कामयत ये कैसे करेगा संकल्प कैसे करेगा सोचा सांस लिया अरे सांस कैसे लेगा हो तो सत्ता मात्र है वेद कह रहा है शंकराचार्य कहते हैं आत्मा अकर्ता है यानी ब्रह्म अकर्ता है अच्छा ज्ञान स्वरूप है ज्ञाता नहीं है और वेद कहता है ऐस ही दृष्टा श्रोता घाता मंता कर्ता बोध विज्ञान पुरुष प्रश्नोपनिषद चार नौ अथ जो बेदेदम जे घृणी स आत्मा छांदोग्योपनिषद आठ बारह चार अथ जो बेदेदम मनवानी सा आत्मा आठ बारह चार छ्योपनिषद यहां सर्वत्र वेद कह रहा है वो आत्मा सृष्टा है करता है भोगता है ये सब पांचों इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है और मनता भी है संकल्प करता है और बोधा भी है डिसीजन लेता है बुद्धि से और सब कर्म करता है और फल भोगता है तथा गातृत्व कर्तृत्व भोगतृत्व निज धर्म का पद्म पुराण कहता है ये आत्मा कर्ता भोक्ता दोनों है अरे द्वास परणा सऊ सखाया समानम वृक्षम परिक जाते श्वेता चतुरोपनिषद चार छे वेद कह रहा है कि दो पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं एक पक्षी कर्म करता है और फल भोगता है यानी जीव और दूसरा पक्षी नोट करता है फल देता है देखता रहता है वो कुछ करता वरता नहीं संक्षेप में आप लोगों को ये हमने समझा दिया अब आप आगे चलिए हा तो मैंने आपको कल बताया था कि बड़े बड़े आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम योगी इंद्र अमलात्मा परमहंस श्री कृष्ण को देखते ही अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं भूल जाते हैं एक परमहंस कहता है निगम द्रु में मृगयमा बृंदा विपिन द्रुमे में अरे ज्ञानियों वेद की ऋचाओ में क्या ढूंढते हो ब्रह्म को वेद की ऋचाए तो बनिता भूतवा श्रुति भी रिहै अवलोकितम ब्रह्म ब्रज में गोपियों की नौकरानी बनकर वेद की ऋचाए आई थी और काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करके गो गई थी तुम वेद की ऋचाओं को पढ़ के क्या कर लोगे अरे ब्रह्म विद्या है ना हाँ वो ब्रह्म विद्या के एक कथानक पद्म पुराण में कहा गया है एक जावाली मुनि थे वो जंगल में जा रहे थे तो वहां एक बावड़ी के नीचे पाक ने एक बड़ी सुंदरी तेजस्वी स्त्री बैठी थी आंख बंद करके थोड़ी देर वो जावाली मुनि खड़े रहे जब आप खोला तुमने कहा माताजी आप कौन है इस जंगल में अकेले बैठी है तो उन्होंने कहा ब्रह्म विद्या हम तुला योगी इंद्र ई रिज्याच ब्रह्मानंदे न पूर्णा हम तेनानंदे नृप्त मैं ब्रह्मानंद दान करती हूं ज्ञानियों को ब्रह्म विद्या हूं अपूर्ण तृप्त ब्रह्म ज्ञान होने पर तो पूर्ण तृप्त हो ही जाएगा लेकिन तथापि शून्य महात्मा नम मन कृष्ण बिना श्री कृष्ण प्रेम के बिना शून्य मानती हूं अपने आप को शून्य शून्य शब्द लिखा पद्म पुराण में वेद व्यास में तो जब ब्रह्म विद्या का ये हाल है वेद तो की रिचाओ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या कथा तो उनको डांटते हैं भक्त लोग और वो स्वयं परिपूर्ण होने के बाद कहते हैं परमिम उपदेशम निगम बने सुनितांत खेद किन्ना ए हमारे भाइयों ज्ञानियों मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूं मेरी बात सुनो क्या बात है भवन सुबल नाम उपनिषदार लू खे निबद्धम ये तुम्हारे उपनिषदों का जो आराध्य ब्रह्म है हाँ, हाँ, वो उखल में बंधा है यशोदा मैया के घर में वो उपनिषदों का जो सिद्धांत है निराकार ब्रह्म का वो है वो वो उखल में बंधा है बिचारा और क्या कह रहा है कोई छुड़वा दो रो राश को मुक्ति देने वाला मुक्ति दो मुक्ति में क्षति एक भक्त ने कहा यशोदया समा कापी देवता नास्ती यशोदा के समान कोई विश्व में नहीं हुआ क्यों या उलू खे ब ठाकुर जी को बांध दिया है हम हाँ मुक्ति दो मुक्ति में क्षति वो मुक्ति देने वाला मुक्ति के लिए रो रहा है कोई छुड़वा दो हमको बंधन से कोई सुन नहीं रहा <coughs> मधुसूदन शंकराचार्य के सबसे बड़े अनुयायी और सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं वो पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए उसके बाद भक्ति मार्ग में आए और फिर उन्होंने कहा ध्यान वशी कृत न मनसा तुण निष्क्रियं। ज्योतिन योगिनो यदि पश्यन्तु पश्यन्ति पश्य पश्यक तदेवलोचन चमत्कारायाचि कालिंदीलिनी हे, हे चाहे कोई योगी हो कोई हो ज्ञानी हो और वो कहे कि वो ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म ही है अंतिम या मर उसमें तुम मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्तु मानता हूं और चैलेंज किया वंशी विभूषित करानवनी र पीताम भरा धरुण बिंब फला धरोस्त पूर्ण सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात्म किमपित तत्व महम न जाने मैं नहीं मानता श्री कृष्ण से आगे और कोई तत्व है हा भगवान ने गीता में कहा है ना मत् परतरम नान्य अस्ति धनंजय सात सात गीता मधुसूदन सरस्वती उन्होंने बहुत खंडन किया है शंकराचार्य का विद्यारण्य ने किया श्रीधराचार्य ने किया शंकराचार्य ने गलती की नहीं नहीं गलती नहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकराचार्य से यानी शंकर भगवान से कहा था शंकर भगवान सबसे बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के निम्नगाम यथा गंगा देवानामच्यु तो यथा वैष्णवा यथा शंभू पुराणानामिदं तथा बारह तेरा पंद्रह सोलह बारह तेरा सोलह में कहा भागवत ने वेद व्यास ने कि सब वैष्णवों में भगवान शंकर टॉप करते हैं उनसे श्री कृष्ण ने कहा था स्वागमी कल्पितई स्वचना देखो शंकर जी तुम अपनी कल्पना से तर्क करके और खंडन करना सगुण साकार का अब वेद के कोटेशन दे के करना एक आश्चर्यजनक बताए आपको वेद का एक मंत्र है परास्त शक्तिर विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च्वेताश्रतरोपनिषद छ आठ ध्यान दो पर शक्तिर उस भगवान के अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविकी शब्द लिखा है शंकराचार्य जी ने कहा आप क्या अर्थ करूं मैं तो फंस गया और मैं मुझे तो यह सिद्ध करना है कोई शक्ति नहीं होती अरे तो खुल्लम खुल्ला वेद कह रहा है स्वाभाविकी शक्ति है तो उन्होंने उसका अर्थ लिखा स्वाभाविकी माने कल्पित बताओ दुनिया के किस कोष में स्वभाव का अर्थ कल्पना लिखा है अरे कल्पना तो मन की वस्तु है और स्वभाव तो नेचर को कहते हैं जो एक सा रहे और नित्य रहे तो शंकर जी की आज्ञा पालन के लिए इकहत्तर एक, एक सौ सात पद्म पुराण पढ़ लेना उन्होंने ऐसा कहा है और उन्होंने स्वयं तो श्री कृष्ण भक्ति की है उनका वाक्य बताऊ मत्स्यादि भी अवता रई रवता रवता सदा वसुधा परमेश्वर परिपाल्य भवता भवताप भी तो हम मैं डरा हुआ हूं माया से महाराज आपके दरबार में आया हूं हे मत्स्याधिक अवतार लेने वाले श्री कृष्ण तुमने बार बार अवतार लेकर के भक्तों का उद्धार किया मैं भी एक हूं भावभीत तो मेरा भी उद्धार करो शंकराचार्य का वाक्य शंकराचार्य ने जब कहा आ, मैं परिपूर्ण हो गया सिद्ध हो गया पूर्णो हम कैसे हो गए त्व अनुग्रहात आपकी कृपा से हुआ हूं आपकी कृपा के बिना कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता मोक्ष क्या प्राप्त करेगा अतयो शंकराचार्य वैष्णवों में टॉप थे कभी दुर्भावना नहीं करना लेकिन उनके सिद्धांत में जो <laughs> धींगा मुश्किल थी वो मैंने आपको बता दी तो इस प्रकार परमहंस लोग श्री कृष्ण प्रेम में बरबस विभोर हो जाते हैं ये तो मैंने कलयुग के परमहंसों की बात बताई है अभी आगे और बताएंगे बोलिए लाडली लाल की